हो तो तो तो सकता है भारतीय जनता कोई इसमें विरोध नहीं लगता है कोई विरोध नहीं लगता है यदि ऐसा किया जाए तो विरोध नहीं हो भरते आत्मा का आत्मा का बंधु कौन हो जाएगा विवेक युक्त मन हो जाएगा है तो ऐसा भी नहीं है कि वो कारण का बने नहीं उस तरह अपना तेरह है क्या रहता है देखिए ग्यारहवे की औतर्णिका में कहा था की अभ्यास करने वाले के लिए आसन आहार और बिहार आदि को योगाभ्यास करने वाले साधक के लिए योग के साधन रूप से आसन आहार तथा बिहार आदि का, का वर्णन करना चाहिए इसका वर्णन आसन आहार और बिहार आदि का वर्णन करना चाहिए तो अभी किसका वर्णन हुआ आसन का वर्णन हुआ निको बाह्यम आसनम उत्तम आसन कहा गया आसन तो वस्तु है पर आसन होना चाहिए ठीक अपना बैठने का आसन कहा गया अब शरीर धारण कैसा करना चाहिए इस पर कहते हैं शरीर धारण कैसे करना चाहिए बैठ कर कैसे शरीर धारण करना चाहिए कुछ लोग झुक कर बैठते हैं है ना कुछ लेट जाते हैं साधन काल में ऐसा तो अब शरीर धारण कैसे करना चाहिए इस पर कहते हैं देखो अचलम धारियल स्थिर कायशिरोम से नुट हुआ है धारियन अचलम स्थिर सम्यग्रम स्व दिशा चौवलोकयन अनवलोकन देखिए काय सिरो ग्रीवम समम अचलम धारियन स्थिर काय सिरो ग्रीवम समम अचलम धारियन स्थिर शरीर सिर और ग्रीवा ये शरीर हो गया ये नीचे का और सिर ये हो गया और ग्रीवा यह होगी गर्दन शरीर मतलब ये शरीर सिर और ग्रीवा को समान धारण करते हुए समान धारण करना मतलब सीधे बैठना है सीधे है और सीधे बैठने से क्या है सिर ग्रीवा और काया ये एक समान हो गई है वैसे ऐसे नहीं बैठना चाहिए बैठना स्वास्थ्य के लिए भी मेरुदंड सीधा करके बैठना अच्छा है ऐसा समान बैठना अच्छा है ध्यान काल में लगाइए शरीर सिर और गिरीवा को समान धारण करते हुए समान धारण करते हुए मतलब सीधा धारण करते हुए है कैसे समान समान, अच्छा समान समान कर लिया और बीच में हिल गए ऐसा नहीं तो अचल अच्छा रखना चाहिए समान धारण धारण करने के बाद भी कैसा तो अच्छा वैसा देर तक इच्छिर रहना चाहिए सिर नहीं शरीर सिर और ग्रीवा को समान समान अचल धारण करते हुए समान अचल धारण करते हुए स्थिर होकर के अचल धारण किया है अर्थात स्थिर होकर के दीर्घ काल तक स्थिर होकर के दस महीना का गरीवा को काय सिर और ग्रीवा को समान तथा अचल धारण करते हुए स्थिर होकर के लंबे समय तक वैसा बैठ करके स्थिर होकर फिर क्या करे स्व नासिका ग्रम अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर ऐसी दृष्टि यहाँ पर करे कि और कुछ न दिखाई दे यही दिखाई दे अपने ना, अपने अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर कर और क्या दिशा चाह अनोलो चाह दिशा अनोलोखे और दिशाओं को न देखते हुए दिशाओं को ध्यान में बैठे हैं इधर भी देखा इधर भी देखा ये कुछ देखना नहीं है सर है फिर देखेंगे काय स्थिर और ग्रीवा को समान अचल धारण करके स्थिर होकर दिशाओं को न देखते हुए क्या चा स्व नाशिकेक्ष और अपनी नाचिका के अग्रभाग को देख कर दिशा द्वितिया है दिशाओं को न देखते हुए और अपनी नाचिका के अग्रभाग को देखकर अब इसको लगाइए समम काय सिरो ग्रीवम है तो यहाँ पर देखेंगे काया चा सिरा चा ग्रीवा चा समाज कौन सा है समम का उसको समान धारण करते हुए रिजु धारण करते हुए सीधा धारण करते हुए है ना समम करते सीधा उसको सीधा धारण करते हुए क्या अचलम और क्या है अचल अचल सम, समान और अचल धारण करते हुए समम चाचलम धारियन समान और अचल धारण करते हुए ये कहते हैं कि समान धारण करने वाले का भी चलना चलन संभव होता है चलन का रिना काय स्थिर और ग्रीवा को समान धारण करने वाले का भी चलन संभव होता है अतो विश्लेष्ट इसलिए विशेषण देते हैं अचलम क्या विशेषण देते है समम है न काय स्थिर और ग्रीवा को समान धारण करने वाले का भी चलन संभव होता है हिलना संभव होता है बीच में ऐसे हो गया कुछ देर बाद इसलिए विशेषण देते है अचलम अचल समान और अचल धारण करते हुए अचल देर तक ऐसा बना रहे हैं स्थिर है स्थिर भूतवा स्थिर होकर के काफी समय बैठे hmm. स्वम नाशिकाग्रम संप्रेक्ष सम्यक प्रेक्षणम संप्रेक्षिक अर्थ है सम्यक प्रेक्षणम संप्रेक्ष प्रेक्षणम कर प्रेक्षणम कर दर्शनम ठीक से देखकर, कर या ठीक से दृष्टि स्थापित करके ठीक से देखकर या ठीक से दृष्टि स्थापित कर कहा दृष्टि स्थापित करनी नाशिकाग्रमी देखो यु शब्द का वास्तविक ने उपयोग किया है ना तो यहाँ संप्रेक्ष है तो भाषकार कहते हैं इति इति ऊपर वाले के साथ होना चाहिए कला शास्त्र में यु के साथ इति लिखा है कि यु यु के बाद विराम इति लिखा है की तो वो ठीक है है ना वो ठीक है फिर विराम बनाया है संधि के बाद मतलब भी वो जो विराम बनाया है ना कृत्वयुव ये शब्दों शब्द है ठीक है पर इस सकता तो है लग जाएगा पर ये नहीं वाक बनता नहीं वाकई के आरम्भ में एक पुस्तक का कोई लाना ऊपर है ना तो पर बनता इस तरह पूर्ण विराम के बाद बनता नहीं है कौन से संख्या की तेरा एक और है एक दूसरी है हाँ यहाँ संधि कर दिया है तो कोई बात नहीं यदि विराम बनाया गीता प्रेस ने तो इसी को वहीं दे देना चाहिए तो वहीं देना ठीक है इसी को इस बाद में देना नहीं चाहिए परती ऊपर अह कौन सा है इसकी हां अब देखिए आपने भिन्न किया है तो को पहले जोड़ लो या है ना यू, यू के पास इसी को जोड़ देना आपका ठीक है ये ठीक नहीं ये वाक्य से आर में रखना उसी को तो ऊपर ही कर देना ठीक है अब देखने यू शब्द यहाँ पर यु शब्द को लुप्त जानना चाहिए देखो भाष्य में संप्रेक्ष है ना संप्रेक्ष युवा, कृष्ण युवा इसका क्या अर्थ है? सम्यक प्रेक्षणम करते दर्शनम तो श्लोक में यु शब्द नहीं है भाष्य में है तो भाष्यकार कहते हैं यहाँ गीता में यु शब्द लुप्त जानना चाहिए यहाँ गीता में लुप्त शब्द जानना चाहिए मतलब संप्रेक्ष यु था तो युव का क्या हो गया है लुप हो गया है ठीक है क्यों ऐसा क्यों मानते हैं ध्यान देंगे इसका नासिका के अग्रभाग को सम्यक की देखने जैसा करके क्या कहेंगे नासिका के अग्रभाग को सम्यक के देखने जैसा करके या सम्यक मानो देख कर सम्यक मानो देखकर तो ऐसा क्यों इस शब्द का प्रयोग भाष्यकार करते हैं तो बताते हैं ही करते क्योंकि क्योंकि यहाँ पर अपनी नासिका के अग्रभाग का सम्यक दर्शन विधान करना इष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर अपनी नासिका के अग्रभाग का सम्यक दर्शन विधान करना इष्ट मतलब तो यहाँ पर नासिका के अग्रभाग का दर्शन का विधान नहीं किया जाता है तो क्या है तरिकी तो क्या है यहाँ पर चक्षु दृष्टि संदिपाता चक्षु की दृष्टि को इच्छिर करना यहाँ चक्षु की दृष्टि तो क्या है स्थिर करना है और यहाँ पर इसको देखने का विधान नहीं है क्योंकि बाद में देखो भगवान ने क्या कहा है अगले श्लोक में मत चित्त कहा है क्या कहा है कि मेरे में चित्त लगाना है चित्र किसने लगाना है भगवान में यहाँ पर चित्त को लगाना हाँ इसमें क्या है ना इसमें दृष्टि को स्थिर करके बाद में हृदय में परमात्मा का ध्यान करे इसमें दृष्टि को स्थिर करके बाद में क्या करे परमात्मा में चित्त को लगाए ऐसा यहाँ प्रसंग है तो यहाँ पर क्या है इसका सम्यक दर्शन विधान करना नहीं है यह कि जब तक मन एकाग्र नहीं होता है परमात्मा में तब तक लोग इधर दृष्टि का दिखाते रहते हैं समय तक ऐसा है। तो पंक्ति लगाएंगे तो क्या है चक्षु की दृष्टि को स्थिर करना है अब लगाएंगे काचा अंता ग्रहण समाधान अपेक्ष विवक्षिता विवक्षिता की विवक्षिता है विवक्षिता होगा हाँ इसे अशुद्धि हो गई है दोनों वाह में ई लगा लग दे, गया लग है पर एक परकार में चाहिए बाद में नहीं चाहिए क्या सा और वह सा लेना है जो पूर्व में क्या आया है दृष्टि लेना है दृष्टि संपात या दृष्टि को स्थिर करना और वह अंताकरण की एकाग्रता के लिए आवश्यक होने से विवक्षित है अपेक्ष अंताकरण के समाधान के लिए अपेक्षा होनी चाहिए आवश्यक होने से कि अंताकरण की एकाग्रता के लिए कितनी अपेक्षा है की नासिकाग्र में अपेक्षा नास सहसा और वह कौन चक्षु की दृष्टि को स्थापित करना अंताकरण की एकाग्रता के लिए अंताकरण की एकाग्रता के लिए अपेक्षा होने से किसकी अपेक्षा अंताकरण की एकाग्रता के लिए अपेक्षा है पर किसकी अपेक्षा है चक्षु की दृष्टि को नासिकाग्र में स्थापित करने की ठीक है अंताकरण की एकाग्रता के लिए अपेक्षा होने के कारण नासिकाग्र में चक्षु की दृष्टि को स्थापित करना भी विवक्षित है अंताकरण की एकाग्रता के लिए अपेक्षा होने से नासिकाग्र में चक्षु की दृष्टि को स्थापित करना विवक्षित है विवक्षिता वक्तुमिष्टा अब देखेंगे चेत यदि नासिका के अग्रभाग का सम्यक दर्शन ही विकसित होगा विकसित होता चेत है ना पर यदि यदि अपनी नासिका के अग्रभाग का सम्यक दर्शन ही विकसित होता तो मन मना तत्र तो मन को वहीं लगाया जाता आत्मा में नहीं लगाया जाता आत्मा में तो मन को लगाना कहाँ है आत्मा, आत्मा में तो इसका क्या मतलब है नासिका का समय दर्शन भी वक्षित नहीं है वहाँ थोड़ा दृष्टि स्थापित करना है मन की समाधान के लिए एकाग्रता के लिए इतना ही करते क्योंकि? क्योंकि आत्मा में मन की एकाग्रता को कहेंगे क्योंकि आत्मा में मन की एकाग्रता को कहेंगे आत्मसंस्थम मना कृत्वा इस प्रकार ये कहा या है आत्मसंस्थम और आगे आगे आगे क्या आगे। अच्छा हाँ तो बहुत दूर गया है चलिए ही कहते क्योंकि आप मना कृत इस प्रकार आत्मा में मन की एकाग्रता को कहेंगे लग जाएगा जी, क्योंकि आप मना कृतवा इस प्रकार आत्मनी मनसा मनसा समाधान आत्मा में मन के समाधान को कहेंगे या आत्मा में मन की एकाग्रता को कहेंगे तस्मात् इसलिए युव शब्द के लोक से युव शब्द के समाद का है इस कारण या इसलिए युव शब्द के लोभ से आंख की दृष्टि को स्थिर करना ही संप्रेक्ष संप्रेक्षण करना है क्या आंख की दृष्टि को स्थिर करना ही सम्यक दर्शन करना है ठीक है आंख की दृष्टि को स्थिर करना ही क्या है सम्यक दृष्टि करना है है ना या तो सम्यक दर्शन करना है संप्रेक्षण क्या है यहाँ पर आप की दृष्टि को स्थिर करना ही संप्रेक्षण है या आपकी दृष्टि को स्थिर करना ही समय दर्शन करना है और इधर कोई दर्शन कोई साक्षात्कार नहीं है आपकी दृष्टि को स्थिर करना थोड़ा दिशा चा अनौलोकन दिशा दिशाम चा अवलोकनम अंतरा अकुर्वन देखेंगे चा अंतरा करते बीच में और बीच में दिशाओं का अवलोकन ना करते हुए अंतरा है ना और बीच में दिशाओं का अवलोकन ना करते हुए बीच में इधर उधर देखना नहीं है ऐसा किंचा और क्या करना है देखेंगे ये श्लोक लगाइए तेरमे और चौदहवे श्लोक का एक साथ अन्य होता है तेरह कैसा तेरमा? काय स्त्रीव समम अचलम काय समम अचलम धारियन स्थिर स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष नहीं दिशा अनोलोकयन दिशा अनोलोकयान क्या स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष अपने नाचिका के अग्रभाग्य में दृष्टि को स्थापित करके और क्या करना है आगे देखना दोनों श्लोकों का एक साथ अन्वय है ठीक है अब यहाँ देखेंगे उस का, का।, का मन संयम में मत युद्ध आतीत मत पर उसके साथ इसका अन्वय करेंगे क्या होगा विगत भी ब्रह्मचारी वृचय स्थित प्रशांत आत्मा मन संयम में मत पर मत चित्ता आसीत विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित प्रशांत आत्मा मन संयम में मत पर मत चित्ता हा, युक्ता हा, आसीत। विगत भी कर्थ है भय से रहित क्या है इसका अर्थ भय से रहित भय नहीं होना चाहिए भय होता है तो लोग एकांत में भजन ध्यान नहीं कर पाते एकांत तो रहने से लोग डरते है क्योंकि भय उनके अंदर है विगत भी करते भय से रहित और ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित तो ब्रह्मचारी का व्रत यहाँ बताया है ना भूमि सहन करना ये सब ब्रह्मचारी के व्रत है तो भय से रहित ब्रह्मचारी के व्रत में स्थिति और निर्मल अंताकरण वाला व्यक्ति प्रशांत आत्मा में क्या शांत अंताकरण वाला या निर्मल अंताकरण वाला साधक भय से रहित ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित निर्मल अंताकरण वाला साधक मना संयम में मन को एकाग्र करके मन को एकाग्र करके मत पराकृत किया है वास्तव में मेरे को श्रेष्ठ मानने वाला होकर मेरे को श्रेष्ठ मानने वाला किसको श्रेष्ठ मानने वाला भगवान को मना संयम में मन को एकाग्र करके मेरे को श्रेष्ठ मान नहीं मना संयम मन का संयम करके मत पड़ा मेरे मेरे को श्रेष्ठ मान करके मत चित्ता मेरे में चित्त लगाकर होकर से आसीत बैठे लग जाएगा विगत भी ब्रह्मचारी बचे पिता प्रसंत आत्मा निर्मलाता करण वाला योगी मना संयम में मन को एकाग्र करके मन को एकाग्र करके मत पड़ा मेरे को श्रेष्ठ मानकर मत चित्ता मेरे में चित्त लगाकर युक्त होकर के बैठे समाहित होकर के बैठे किस पर बैठे आसनता हाँ बैठे मतलब इस प्रकार बैठना है अब भी लगाइए यहाँ पर प्रशांत आत्मा में समाज बताते हैं प्रकर्षण शांत आत्मा यश सह अयम प्रशांत आत्मा प्रकर्षण शांत आत्मा यश सह प्रशांत आत्मा सयम यहाँ पर प्रकृत रूप से शांत है आत्मा जिसका यहाँ आत्मा करते आ लाना वो जो <साल> दे है? <साल> जो बंद हो जाते जाए बाहर तो लगा <laughsémie> है ना दो बजे यहाँ पर क्या है भी है ना भय ऐसी ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित निर्मल अंतरण वाला साधक से नहीं चला था और भास्ते प्रकरण प्रकर्षण शांत आत्मा वस्ते सायम प्रशांत आत्मा आत्मा का क्या है अंताकरण अच्छी प्रकार से शांत अंताकरण है जिसका शांत का क्या अर्थ है निर्मल है ना अच्छी प्रकार से निर्मल अंताकरण वाला व्यक्ति शांत कर निर्मल निर्मल करते विक्षेत्री हाँ हाँ विक्षेप रहित अंताकरण वाला साधक विगत भी विगत भी करते विगत भया भी करता है से से ब्रह्मचारी व्रत बया कर देखेंगे पालन करना ब्रह्मचर्य का क्या ब्रह्मचर्य तो का पालन करना गुरु शुश्रूषा करके गुरु की सेवा और भिक्षा भुक्ति कार्य भिक्षा की मन भिक्षा भुक्ति का क्या है भिक्षा जीवन आदि तस्वीन स्थिति उसमें स्थित किसने ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित अर्थात तद अनुष्ठाता भवे उसका अनुष्ठान करने वाला हो ब्रह्मचारी के व्रत का अनुष्ठान करने वाला हो किमचा और कहते हैं मन संयम में मन संयम देखेंगे इसका क्या अर्थ है मनसा वृत्ति मन की वृत्ति का उपसंहार करके या मन की वृत्तियों को रोक करके मन की वृत्तियों को मन की वृत्ति आकार होती रहती है तो उन मन की वृत्तियों को रोक करके कार होती है ना उसको रोक करके मन की वृत्तियों को रोक करके मत चित्ता देखेंगे मई चित्तम चित्तमय मत चित्ता बता रहे हैं ना मई चित्तमय यहां मत चित्ता मई करते परमेश्वरे मई मै मई लेना मई परमेश्वरे मुझ परमेश्वर में चित्त है जिसका उसे क्या कहेंगे मत चित्ता मेरे में चित्ते लगा कर मेरे में चित्ते हाँ मेरे में चित्त लगा कर के या मेरे में चित्त लगाने वाला व्यक्ति चित्त लगाना है भगवान में नाचिकाग्री तो करनी है किस में रहेगा भगवान में अब देखेंगे मत पढ़ा है ना तो इसको लगाइए यहाँ पर एक मिनट हाँ मत चित्ता हो गया युक्ता कर रहे समाहिता संघ या एकाग्र चित्त वाला होकर एकाग्र होकर आशीत कर, हो कर, कर तो बैठे मत पढ़ा कर से अहम पर अयम मतपरा मैं पर हूँ इसके लिए पर का श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ हूँ इसके लिए उसे क्या कहते हैं मत पर वह मेरे को श्रेष्ठ मानने वाला कश्चित रागी स्त्री चित्ता बहुत कोई स्त्री में राग रखने वाला व्यक्ति स्त्री चित्त होता है स्त्री चित्त का क्या अर्थ हुआ स्त्री में चित्त है जिसका उसे क्या कहते हैं स्त्री चित्त कोई स्त्री में राग रखने वाला व्यक्ति स्त्री चित्त होता है या स्त्री में लगे हुए चित्त वाला होता है लग किन्त करते किन्तु स्त्रीय परस्वेन न गृहाती क्योंकि स्त्री को किंतु स्त्री को ही परस्वेन स्वीकार नहीं करता है परस्वेन का क्या था श्रेष्ठत्व किन्तु स्त्री को परस्वेन स्वीकार नहीं करता है स्त्री को श्रेष्ठत्व स्वीकार नहीं करता है तो किसे श्रेष्ठत्व anyway स्वीकार करता है क्या करता है राजानम वहादेव हम राजा अथवा महादेव भगवान को चित्त तो स्त्री लगा है पर श्रेष्ठ किसको मानता है राजा को अथवा महादेव को तू अयम किंतु या साधक कैसा मत मेरे में चित्त लगाने वाला है और मेरे को श्रेष्ठ मानने वाला है दोनों बातें चित्र भी मेरे में लगाता है और श्रेष्ठ भी मुझे, मुझे मानता है इसको एक बार और देखेंगे दोनों एक साथ अन्वय करेंगे ना उसका करते हुए क्या करेंगे प्रशांत आत्मा मना संयम में है मन को एकाग्र करके मन को एकाग्र या मतपरा को फैले ले लेना ले ले की मेरे को श्रेष्ठ मानने वाला मना संयम में मन को एकाग्र करके और मन को एकाग्र करके और फिर युक्त हो कर के ऐसा करना मेरे को श्रेष्ठ मानने वाला मना संयम मन को एकाग्र करके और समाहित हो कर के मत चित्ता आसित क्या मेरे में नहीं दोबारा देखने में विगत भी ब्रह्मचार्य व्रत स्थित प्रशांत आत्मा मत पर मेरे को श्रेष्ठ मानने वाला मना संयम मन को एकाग्र करके मेरे में चित्त लगा कर युक्त तो होकर बैठा रहे ठीक है, है? युक्त तो होकर बैठा रहे देर तक समाइट होकर तो के बैठा रहे भगवान कहते हैं, तो करनी है, पर श्री कृष्ण में, में अब देखेंगे आगे अर्थ इधानी अब योग का फल कहा जाता है किसका फल योग का फल अभी क्या बोला इन्होने शरीर धारण कैसे करे शरीर धारण करना और फिर बैठना भी बता दिया हाँ ठीक है शरीर धारण करने वाला बता हाँ तो गिर जो है ना गिरी गुआ में रहना है सन्यासी गिर में रहेगा सन्यासी का गुरु तो सेवा भी करेगा उसने क्या ध्यान योगी का गुरु और नहीं, नहीं, मर तो सेवा करेगा नहीं तो कोई बात नहीं करना चाहिए हाँ तो एक आची जो है ना एक जगह आया है ना विविध देश से विकास आया है ना एकांत स्थान में सेवन करने वाला एकांत स्थान का सेवन करने वाला हो वहाँ भाष्यकार ने कहा है कि विविध के बाद क्या जन संसदी जन समूह में प्रीति न करने वाला मतलब प्राकृतिक जनों के समूह में प्रीति न करने वाला जो बने गुर्जन है जो योग मार्ग के सहायक हैं तो उनकी सेवा करना जन में बाधा नहीं है वहाँ जन जनसंसदी में वास्तव ने कहा है वहाँ पर वो भी सेवा में बाधा नहीं।, नहीं उनकी सेवा करना बाधा नहीं है अंध लोगों के साथ तीज़ी तीज़ी हाँ दूसरे के करके और ध्यान में लेकिन जो जो लौकिक व्यवहार तो अच्छा का सहायक तो। नहीं चाहिए व्यवहार का कोई सहायक नहीं चाहिए ध्यान योग का सहायक गुरु मिलता है तो अच्छी बात है आगे देखेंगे अर्थ अब योग का फल कहा जाता है पढ़ो युन्य सदात्मान नियतमान शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थागति युनियन एवं क्या है युनियन एवं सदा योगी आत्मा शांतिम निर्वाण परमा मत संस्था अतिगछति क्या है युनियन एवं सदा आत्मा योगी नियतम शांतिम निर्वाण परमा मत संस्था अतिगछति लगाइए नियत नियतमानसा योगी एवं सदा आत्मान यूनियन नियत नियतमान योगी एवं सदा आत्मान युन्य निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति मत संस्थान निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति नियत मानसा योगी इस नियत मानसा योगी का अर्थ है मन का निग्रह करने वाला योगी मन का हाँ मन का निग्रह करने वाला योगी या निग्रहित मन वाला योगी मन का निग्रह करने वाला योगी एवं सदा आत्मानम यजन इस प्रकार सदा सदा करते सदैव हमेशा इस प्रकार सदा आत्मानम करते यहाँ पर अंता मन इस प्रकार सदा मन को लगाते हुए आत्मानम करते मन को सदा मन को लगाते हुए किस में लगाते हुए परमेश्वर में पहले आया है ना मत कर मई परमेश्वर है कि इस प्रकार सदा मन को परमेश्वर में लगाते हुए इस प्रकार सदा मन को परमेश्वर में लगाते हुए हमेशा जो है भगवान में मन को लगाते हुए मत संस्थान का अर्थ है मेरे अमान परमाम शांतिम अधिगछति निर्वाण परमाम शांतिम अधिगछति इसका अर्थ है निर्वाण रूप फल वाली शांति को प्राप्त करता है क्या अर्थ होगा निर्वाण रूप फल वाली शांति को प्राप्त करता है लग जाएगा निर्वाण रूप फल वाली शांति को प्राप्त करता है और भाष्य में देखेंगे तो ये निर्वाण रूप फल वाली कौन शांति तो ये तो निर्वाण भी या निर्वाण निर्वाण भी किसके अधीन है मत संस्थान मेरे अधीन निर्वाण रूप फल किसके अधीन है मत संस्थान है ना मेरे अधीन भगवान के अधीन ही निर्माण निर्वाण देने वाले भगवान है मत संस्थान मेरे अधीन निर्माण रूप फल वाली शांति को प्राप्त करता है ठीक है शांति का फल क्या है निर्वाण और जिस निर्माण को परम शांति भी कहेंगे पहले शांति मिली उसका फल क्या होगा निर्माण वो परम शांति हो जाएगी तो शांति को प्राप्त करता है युंजन कर समाधानम कुराग्र करते हुए एवं एवं करते यथोक्त विधान के अनुसार जैसा ऊपर विधान कह गया है अभी ऐसा ऐसा बैठे ऐसा करे सदा आत्मान योगी नियतमानसा का देखेंगे नियतम मानसम यश सह अयम नियत मानसाह मानसम यश सहमत मानसाह संयतम मतलब में किया हुआ संयतम बस में किया हुआ नियंत्रित किया हुआ मानसम तो करते मना है मानसम का क्या अर्थ है मन या मन एवं मानसाह प्रज्ञादिभ्य सूत्र है ना क्या है प्रज्ञादि क्या सूत्र प्रज्ञादि है प्रज्ञादिभ्य है इससे क्या होता है स्वार्थ में अत्य होता है से तो मन यो मानसाह मन को ही क्या कहते हैं मानस तभी मानसम का क्या किया मन बस में मन है जिसका उसे क्या कहेंगे नियत मानसाह शांतिम कर उप्रतिम और निर्वाण परमा को लगाएंगे निर्वाणम का क्या अर्थ है मोक्षा निर्वाणम का क्या अर्थ है मोक्षा और तत्परमानिष्ठा निर्वाणम कर क्या हो गया मोक्षा अब लगाइए तत् परमा आये ना तस् क्या लेना है निर्वाण तसे क्या लेना है निर्वाणम तसे क्या लेना निर्वाणम निर्वाणम परमा यहांते क्या निर्वाणम परमा निर्वाणम परमा यहा शांति निर्वाण परमा तस ले निर्वाण निर्वाणम निर्वाण परम है जिस शांति का निर्वाण परम है जिस शांति का सास लेना शांति उस शांति को क्या कहेंगे निर्वाण परमा निर्वाण परम है जिस शांति का यहाँ परमा करते क्या किया निष्ठा परमा क्या अर्थ किया है और निष्ठा करते फल निर्वाण फल है जिस शांति का निर्वाण फल है जिस शांति का उस शांति को क्या कहेंगे निर्वाण परमा मतलब निर्वाण रूप फल वाली शांति ठीक है निर्वाण रूप फल वाली शांति साम निर्वाण परमा मत संस्थान कर मद अधिकार आदि उच्च उच्चते अब योगी के लिए आहार आदि का नियम कहा जाता है योगी के आहार आदि का नियम आहार का नियम भी जरूरी यानी खूब भंडारा खाते है लोग दौड़ दौड़ कर दे चारों तरफ पाठ छूट जाए कोई मतलब नहीं भंडारा होना चाहिए चारों तरफ अब देखो इसको पढ़िए न न न न अनस्नतः अतस्नतः योगः अस्ति नस्तु योग नावृत न अतस्नतः न अतः तु योगः अस्ति न च जागृता अनस्नतः न च अति न जागृत च अर्जुन न न च हे अर्जुन अत तु योगः न अस्ति करते अधिक खाने वाले का अधिक खाने वाले के लिए योग नहीं है या अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है भगवान, नहीं, नहीं, करते है। तो भगवान नहीं करते है। के बचाने लोग सोचते हैं भगवान कहते हैं अधिक खाने वाले का योग नहीं है या अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है बहुत अधिक खाएंगे तो क्या होगा नींद आ जाएगी अधिक भोजन करेंगे तो और ज्यादा ज्यादा जो है ना पौष्टिक आहार काजू बदाम और दूध मलाई खूब खाओगे तो क्या है कि मन की चंचलता बढ़ जाएगी पौष्टिकार खाने से ब्रह्मचारी को युवा युवावस्था में अधिक पौष्टिकार खाने से मन का निगर करना और मन जो है तो चंचल हो जाएगा तो ये जो है ना कभी मनुस्मृति में ब्रह्मचारी को दुग्धपान मना किया है वो इस शरीर की आवश्यकता देखकर के शरीर रुग्न है छीण है तो ले सकते हैं अन्य खाने में मना किया गया है इसीलिए अब देखेंगे कि अधिक खाने वाले का योग नहीं होता है अधिक खाएंगे तो क्या हो जाएगी निद्रा हो जाती है बोट खाने वालों की लोग तो बोलते हैं हमसे तो भोजन के बाद कोई काम नहीं होता है बहुत लोग ऐसे कहने वाले हैं। क्यों नहीं होता है जो ज्यादा खाते हैं वो भोजन के बाद निद्रा आने का सीधा कारण है भोजन आवश्यकता से अधिक लिया गया अब गाड़ी में यात्रा करते हैं तो उसमें क्या है की डीजल पेट्रोल भरते हैं और डीजल पेट्रोल इतना भर दिया जाए कि टंकी ही फटने लगे गाड़ी चले नहीं तो कोई लाभ होगा क्या तो गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल डाला जाता है शरीर चलाने के लिए भोजन किया जा जाता है अब शरीर जो है वो जड़ जैसा हो जाए तो इतना भोजन निश्चित है भोजन के बाद निद्रा का कारण है अधिकार और प्रातःकाल जो निद्रा आती है ना स्नान के बाद उसका कारण है भोजन का परिपाक न होना भोजन का न बचना वो तो उधर रोग से संबंध है वो तो भी भोजन को नहीं बचेगा तो सुबह सुबह नहाने के बाद नींद आ जाएगी जब ऐसी स्थिति हो तो नाश्ता नहीं करना चाहिए व्यक्ति को भोजन का पक हुआ नहीं है फिर क्यों डालना जल्दी जल्दी उसमें तो अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है भोजन कम करना चाहिए मतलब कितनी आवश्यकता है शरीर को उसे थोड़ा कम ही देना चाहिए उसको जिससे की स्फूर्ति बनी रहे भोजन के बारे में आगे देखेंगे क्या एकांतम अनस्ता और एकांतम अनस्ता और एकांतम अनस्ता कि बिल्कुल ना खाने वाले का क्या बिल्कुल कोई सोच भोजन हम बिल्कुल छोड़ देंगे यार चार रोटी की भूख है दो चार ग्रास खाएंगे तो उसके लिए कहते हैं बिल्कुल ना खाने वाले साधक का क्या एकांतम रखना और न लिखा है ना तो योगा न अस्थि समझ लेना और बिल्कुल ना खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता है इसलिए भी बिल्कुल नहीं खाए भोजन बिल्कुल छोड़ दे तो भी नहीं बनेगा चार रोटी की भूख है दो चार ग्रास खाए तो भी बनेगा यह मतलब है क्या अति स्वप्नशीलत ना क्या अति स्वप्नशीलत ना करते योगा न अस्थि और अधिक सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है कुछ लोग तो जब देखो तो सोते ही रहते हैं रात में भी सोएंगे दिन में भी सोएंगे सुबह भी सोएंगे तो ऐसा अच्छा नहीं है और अधिक सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता जिसको निद्रा अधिक आती हो रात्रि में भोजन के बाद घंटा दो घंटे वज्राशन से बैठा रहेगा नींद कम हो जाएगी नींद के भी योग ही कम हो जाएगी बढ़िया उपाय है अब देखेंगे चाहती स्वप्नशील योगा नाश्ती और अधिक निद्रा लेने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता है क्या जागृत है ना और अधिक जागरण करने वाले का भी योग सिद्ध यो यो है ना तो को हर योग सिद्ध होता ही नहीं है का संबंध के साथ कर सकते हैं और अधिक जागरण करने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता है मतलब कोई सोचे हम बिल्कुल शयन ही नहीं करेंगे जागते ही रहेंगे तो भी योग सिद्ध नहीं होगा क्योंकि जब नहीं सोएंगे तो शरीर की थकावट नहीं मिटेगी ऐसा अब लगाइए कुछ सोना भी चाहिए साधक के लिए अत्यस्तः अत्यस्तः है न इसको समझाते हैं आत्मसम्मितम्य परिमाणम अतीत ये अत्यस्तःनता का अर्थ बत... बताते हैं आत्मसम्मितम का अर्थ है अपने लिए निर्धारित अपने लिए निर्धारित अन्य की मात्रा का अतिक्रमण करके खाने वाले को अत्यस्त कहते हैं अधिक खाने वाला कौन है अपने लिए निर्धारित अन्य की मात्रा का अतिक्रमण करके अधिक खाने वाले को क्या कहते हैं लगे करते अपने लिए निर्धारित अन्न की मात्रा का अतिक्रमण करके, करके खाने वाला अपने लिए अधिक खाने वाला जैसे की सामान्य भोजन तो लोग करते हैं और मिठाई मिल जाए तो और ज्यादा खा जायेंगे मतलब वो तो भोजन वो लगता है भोजन की कोटी या की नहीं मिठाई भोजन इतना और ज्यादा खा जाएगा अब मिठाई यदि है तो फिर भोजन कम करिए तो मिठाई से पेट भरिए आप तो यही है तो अधिक खाने वाला और सबको पता है हमारी कितनी खुराक है किसी की ज्यादा होती किसी की कम होती तो मतलब जितनी आवश्यकता है उस, उस, उस तो अधिक खाने वाले का योगा नास्ती योग सिद्ध नहीं होता है ना चाहे एकांतम अनस्ता योगास्ती चाह एकांतम अनस्ता योगा, एक योगा नास्ती और बिल्कुल ना खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता है ये सतपथ ब्राह्मण है यदु हावा, यदु हावा ये सभी अव्य पद है अब देखेंगे निश्चय अर्थ में है यद आत्मसमितम अन्नम यद आत्मसमितम अन्नम अपने लिए निर्धारित जो अन्न है अपने लिए मतलब उचित मात्रा में निर्धारित आत्मसमितम का क्या अर्थ हुआ अपने लिए उचित मात्रा में निर्धारित जो अन्य है तद अवती वह रक्षा करता है वह क्या करता है आ, अपने लिए उचित मात्रा में निर्धारित जो अन्न है तद अवती कर रक्षा करता है तद ना हिन्स्थी वह हानि नहीं करता है वह हानि और यद भुया की जो अधिक है तो हिन्स्थी कर वो हानि करता है आयुर्वेद भी कहता है अधिक भोजन करने से आई क्षीण होती है मनुष्य की अधिक समझते खूब ज्यादा खाने से लोग तो कितने लोग इतना खाता है उतना हो जाता है बहुत लोग ऐसे होते हैं बहुत खाते हैं वे सो जाएंगे आराम से तो जो यज भूया ये साधु संतों में ज्यादा साधु संन्यासियों में विद्यार्थियों में तो कम होगा साधु मात्माओं में ज़्यादा है भोजन के बाद में किसी आश्रम में जाओगे तो लगेगा कोई मरघट है ये सब बिल्कुल मर से जाते हैं बिल्कुल लंबे पड़े जाते हैं देखना या कोई अस्पताल का दृश्य होगा या मरघट का दृश्य होगा आश्रमों में देखो ये वेद भगवान कह रहे हैं यद भूया की जो अधिकन में खाया जाता है वो, करता है वो क्या है हनी करता है मतलब अच्छा तद तद यथ यथ कनिया जो बहुत अल्प खाया जाता है यद कनिया कर जो बहुत अल्प खाया जाता है एक मिनट कर से जो अधिक खाया जाता है तब तद हिन्स्ती कर लेना तब तद वह वानि करता है यद कनिया जो बहुत अल्प खाया जाता है तद नावती वह भी रक्षा नहीं करता है जो बहुत कम खाएगा वो भी नीति कहती है तो जो भोजन के बाद भी जो ईश्वर में चित्त लगा रहे स्फूर्ति बनी रहे ऐसा भोजन करना चाहिए मतलब तो ऐसा साधक कहते हैं भोजन करने के बाद ये मालूम नहीं होना चाहिए हमने किया है। इतना किया। और ऐसा भी नहीं मालूम होना चाहिए भी हैं। तो भी नहीं, हो ये भी नहीं होनी चाहिए हमने भोजन किया है ये भी मालूम नहीं होना चाहिए खूब डाप डाप कर खा लेंगे तो लगता है हमने खाया है कुछ नहीं होगा तो वो सब वो सब हिन्स्ती वाला हो जाता है इसी सुर्खी सतपथ ब्राह्मण की सुर्खी कह रही है तस्मात इसलिए योगी आत्मसमिता अन्नात अधिकम व न्यूनम न स्नियात इसलिए इसलिए की अपने लिए निर्धारित उचित अन्य से अपने लिए निर्धारित उचित मात्रा वाले अन्य से अपने लिए निर्धारित अन्य से अधिकम व न्यूनम न स्नियात इसलिए योगी अपने लिए निर्धारित अन्य से अधिक अथवा कम न खाए अधिक ना खाए और बहुत कम ना खाए है ना बिल्कुल कम ना खाए जो हच्च शरीर को वही अभी चार रोटी की भूख इतना खा लिया और फिर क्या लगा रहेगा एर, कि हम भूखे हैं तो भी साधना नहीं होगी तो बिल्कुल तो कम भी ना खाए अथवा अथवा अथवा ये बता रहे हैं कि योग शास्त्र परिपाठ पठित्त अन्य परिमाणात् योग शास्त्र में योग शास्त्र में पढ़ी गई अन्य की मात्रा से अधिक खाने वाले अति मात्रा माता है ना कि अधिक मात्रा खाने वाले योगिना योगा नस्ती योगिना खंड में यहाँ करना कि योगी का योग सिद्ध नहीं होता है पंक्ति लगाएंगे अथवा योगिना खंड में बाद में बताएंगे अथवा योग शास्त्र तो योग शास्त्र में पढ़ी गई या योगशास्त्र में कही गई क्या अन्य की मात्रा योग शास्त्र में कही गई अन्न की मात्रा से अधिक मात्रा खाने वाले योगिना योगा न योगी का योग सिद्ध नहीं होता है योग शास्त्र में जो भोजन भी बताया गया है ना वो कम बताया गया है और भोजन कैसा दिन में एक चीज खाने को महत्व दिया गया योगशास्त्र में रोटी खाए तो चावल नहीं खाए और चावल खाए तो रोटी नहीं खाए अनेक मिश्रित अने भोजन योगशास्त्र में मना किया है अब दाल चावल खा रहे हैं या दाल रोटी खा रहे हैं तो दाल खाना तो सब्जी नहीं खाना सब्जी खाना तो दाल नहीं खाना और दाल भी खाना है तो मिक्स दाल नहीं खाइए एक एक दाल खाइए दिन में एक दाल रोटी दाल खा लो या दाल भात खा लो या रोटी सब्जी खा लो मतलब दाल भी एक और सब्जी भी एक मिक्स को योग शास्त्र योगशास्त्र स्वीकृति नहीं देता है साधना के लिए और जो चटर पटर व्यंजन खाए जा रहे हैं ना यह सब कहता है इसके कारण मतलब हम लोग क्या है कि खाने के लिए तो जीते नहीं जीना है इसलिए कुछ खा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा विचार करना चाहिए योग शास्त्र में ज्यादा भोजन व्यंजन अधिक बना है खाने के लिए साधक को बहुत तो लोग चार छह आठ प्रकार का भोजन करते हैं ना दो चार प्रकार का वो मना अधिक भोजन नहीं खाना चाहिए खाओ पर पेट जितनी आवश्यकता है पर अधिक व्यंजन नहीं खाइए कम में काम चलाओ साधना करना है तो और नहीं तो सब छूट है कुछ भी करो सब देखिए आगे एक श्लोक और देखेंगे उत्तम ही अभी तो यही चल रहा है ये जो है भोजन करना है ना तो पेट के चार भाग करिए चार भाग करना है ना तो उसमें आता है योग उसमें आयुर्वेद शास्त्र में और योग शास्त्र में कि आज उधर के चार भाग की कल्पना करो तो आधा का कितना होगा दो भाग आधा का मतलब क्या हुआ तो आधा उधर तो भोजन से भरिए तो दो भाग हो गए और एक भाग पानी से भरिए और एक भाग उसको खाली छोड़ दीजिए उसको नहीं भरिए हवा आने जाने के लिए निःश्वास लेना भी मुश्किल हो जाता लोगों को दीजिए उत्तम क्योंकि कहा गया है क्या कहा गया देखना अर्धम असनस्य सव्यंजन से सव्यंजन से असन से, से अर्धम व्यंजन सहित भोजन से आधा भाग व्यंजन सहित भोजन से हाँ जो अच्छे अच्छे व्यंजन है उनकी लोग भोजन में गणना नहीं करते तो व्यंजन सहित भोजन कहा गया है व्यंजन <laughs> सहित भोजन से सव्यंजन असनस से असनस्य अर्धम व्यंजन सहित भोजन से पेट का आधा तो आधा भाग तो दो भाग हो गए ना तू उद तृतीयम और जल से तीसरा भाग अब कितना भाग बचा एक भाग तू चतुर्थम वायु संचरण संचरणार्थम अवशेष किंतु चतुर्थम करते चौथा भाग किंतु चौथा भाग वायु के संचरण के लिए खाली रखे उसको छोड़ दे चौथा भाग वायु के संचरण के लिए छोड़ दे ये तो थोड़ा तो हल्कापन रहेगा शरीर में तो भोजनवाद भी व्यक्ति काम कर सकता है भजन कर सकता है पढ़ सकता है ठीक रहेगी गाड़ी में नहीं तो जैसे टायर पंचर हो जाता है ना तो भोजन बाद ये आश्रम में रहने वालों का हाल होता है वैसे तो सामान्य लोग इतना नहीं खाते हैं, आश्रम में ही ज्यादा बाबा लोगों का काम है, गाड़ी पंचर वाला, सब रुकता है उनका हाँ तो सब काम भोजन के बाद सब काम करने जाते हैं विद्यार्थी पढ़ने चले जाएंगे नौकरी करने वाले नौकरी में चले जाएंगे किसान जो है खेती में चले जायेंगे व्यापारी दुकान पे चला जाएगा और सोता को भोजन कर गया आश्रम बाद या और तो सो घर में जिनके कोई घाम नहीं है अब देखेंगे यहां पर क्या गया तथा ना, तथा अति कि अधिक सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता है नोचा अतिमात्र जागृता कि अत्यंत जागरण करने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता है अर्जुन तो सब यो ना ये यो है ये भगवान बताते हैं वैसा करना चाहिए ओम पूर्ण पूर्णमीद पूर्णमु पूर्णत्या पूर्णमा पूर्ण्य कई कई ब्रज में कई भंडारा होता कि